श्री गर्ग संहिता श्री वृंदावन खंड बीसवा अध्याय श्री राधा और श्री कृष्ण के परस्पर श्रृंगार धारण रास जल विहार एवं वन विहार का वर्णन श्री नारद जी कहते हैं राजन तद्यंतर मनोहर श्याम सुंदर से हरी जल क्रीड़ा समाप्त करके समस्त गोपांगनाओं के साथ गोवर्धन पर्वत को गए उस पर्वत की कंदरा में रत्नमयी भूमि पर राश्वरी श्री राधा के साथ साक्षात श्रीहरि ने रास नृत्य किया वहाँ पुष्पों से सुसज्जित रम्य सिंघातन पर दोनों प्रिया प्रियतम त्रि राधा माधव विराजमान हुए मानो किसी पर्वत पर विद्युत सुंदरी और श्याम घन एक साथ सुशोभित हो रहे हो वहाँ सब शख्सियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वामिनी श्री राधा का श्रृंगार किया चंदन केसर कस्तूरी आदि से तथा महावर इत्र अर्गजा और काजल तथा सुगंधित पुष्प रसों से कृत्य कुमारी श्री राधा की विधिपूर्वक अर्चना करके साक्षात श्री यमुना ने उन्हें नूपुर धारण कराया जन्मनंदिनी गंगा ने मंजीर नामक दिव्य भूषण अर्पित किया श्री रमा ने कटिप्रदेश में किंकड़ी जाल पहनाया श्री मधु माधवी ने कंठ में हार अर्पित किया विरजा ने कोटी चंद्रमाओं के समान उज्जवल एवं सुंदर चंद्रहार धारण कराया ललिता ने मणि मणिपंड कंचुकी पहनाई विशाखा ने कंठभूषण धारण कराया चंद्रानना ने रत्नमय मुद्रिकाएं अर्पित एका की एकादशी की अधिष्ठात्री देवी ने श्री राधा को रत्नजटित दो कंगन भेंट किए सत शकी ने रत्नमय भुज कंकण बाजूबंद विजायठ जोसन और झविया आदि दिए साक्षात मधुमति ने दो अंगद भेंट किए जिनमें चढ़े हुए रत्न उद्दीप्त हो रहे थे बंदी ने दो ताटंक, अर्थात ता और सुखदाहिनी ने दो कुंडल दिए सखियों में प्रधान आनंदी ने श्री राधा को भाल तोरण भेंट किया पद्मा ने चंद्रकला के समान चमकने वाली माथे की बिंदी टिकुली दी सती पद्मावती ने नासिका में मोती की भुलाक पहना दी जो थोड़ी थोड़ी हिलती रहती थी राजन सुंदरी चंद्रकांता सखी ने श्री राधा को प्रातः प्रातःकालिक सूर्य की कांति से युक्त मनोहर शीश फूल अर्पित किया सुंदरी ने मणि तथा प्रहर्षिनी ने रत्नमय वेड़ी प्रदान की वृंदावनाधीश्वरी वृंदा देवी ने श्री राधा को करोड़ों बिजलियों के समान विद्युत मान चंद्र सूर्य नामक दो आभूषण भेंट किए इस प्रकार श्रृंगार धारण करके श्री राधा का रूप दिव्य ज्योति से उद्भासित हो उठा राजन उनके साथ गिरिराज पर श्रीहरि दक्षिणा के साथ यज्ञ नारायण की भांति सुशोभित हुए मिथलेश्वर जहाँ रास में श्री राधा ने श्रृंगार धारण किया गोवर्धन पर्वत पर वह स्थान श्रृंगार मंडल के नाम से विख्यात हो गया तदनंतर श्री कृष्ण अपनी प्रिया गोपसुंदरियों के साथ चंद्र सरोवर पर गए उसके जल में उन्होंने हथनियों के साथ गजराज की भांति विहार किया वहां साक्षात चंद्रमा ने आकर स्वामिनी श्री राधा और श्याम सुंदर श्रीहरि को दो सुंदर चंद्रकांत मणिया तथा दो सहस्र दल कमल भेट किए तत्पश्चात साक्षात श्री कृष्ण वृंदावन के शोभा निहारते हुए लता बल्लरियों से व्याप्त वन में गए वहां संपूर्ण सखी जनों को पसीने से भींगा देख वंशीधर ने मेघ मल्लार नामक राग गाया फिर तो वहां उसी समय बादल घिर आए और जल की फुहारें बरसने लगी विदयराज उसी समय अपनी सुगंध से सबका मन मोह लेने वाली शीतल वायु चलने लगी उससे समस्त गोपांगनाओं को बड़ा सुख मिला वे वहां एकत्र हो सम्मिलित उच्च स्वर से श्री मुरारी का यशदान करने लगी वहां से राधा वल्लभ श्री कृष्ण ताल वन को गए उस वन में ब्रज वधूटियों से घिरे हुए श्रीहरि ने मंडलाकार रास नृत्य आरम्भ किया उस नृत्य में समस्त गोप सुंदरियाँ पसीना पसीना हो गई और प्यास से व्याकुल हो उठी उन सब ने हाथ जोड़कर मंडल में राशेश्वर से कहा गोपियाँ बोली देव गंगा जी तो यहाँ से बहुत दूर है और हम लोगों को बड़े जोर से प्यास लगने लगी है हरे, हम यह भी चाहती हैं कि आप यहीं दिव्य मनोहर रास करें हम आपके साथ यही जलविहार और जलपान करेंगे आप इस जगत के सृष्टि पालन तथा संहार के भी नायक हैं श्री नारद जी कहते हैं यह सुनकर श्री कृष्ण ने वेत की छड़ी से भूमि पर ताड़न किया इससे वहाँ तत्काल पानी का स्रोत निकल आया जिसे बेत्रगंगा कहते हैं उसके जल का स्पर्श करने मात्र से ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है मिथिलेश्वर उस वेत्रगंगा में स्नान करके कोई भी मनुष्य गोलोक धाम में जाने का अधिकारी हो जाता है मदन मोहन देव भगवान श्री कृष्ण हरि वहाँ श्री राधा तथा गोपांगनाओं के साथ जल विहार करके कुमुद वन में गए जो लता बैलों के जाल से मनोहर जान पड़ता था वहां भ्रमणों की ध्वनि सब ओर गूंज रही थी उस वन में भी सखियों के साथ श्रीहरि निराश किया वहीं श्री राधा ने व्रजांगनाओं के सामने नाना प्रकार के दिव्य पुष्पों द्वारा श्री कृष्ण का श्रृंगार किया चंपा के फूलों से कटिप प्रदेश को अलंकृत किया सुनहरी जूही के पुष्पों द्वारा निर्मित बाजूबंद धारण कराया सहस्त्र लल कमल की कर्णिकाओं को कुंडल का रूप देकर उससे कानों की शोभा बढ़ाई गई मोहिनी मालदी कुंद और केतकी के फूलों से निर्मित हार श्री कृष्ण ने धारण किया कदम्ब के फूलों से शोभामान किरीट और कड़े धारण करके श्रीहरि के श्रेयंग और भी उद्भाषित हो उठे थे मंदार पुष्पों का उत्तरी अर्थात दुपट्टा और कमल के फूलों की छड़ी धारण किए प्रभु श्याम सुंदर बड़ी शोभा पाते थे तुलसी मंजरी से युक्त वनमाला उन्हें विभूषित कर रही थी राजन अपनी प्रियतमा के द्वारा इस प्रकार श्रृंगार धारण कराए जाने पर श्री कृष्ण उस कुमुदवन में हर्षोत्फुल्ल मृत्यमान वसंत की भांति शोभा पाने लगे मृदंग भीणा वंशी मुरचंग झांझ और करताल आदि वाद्यों के साथ गोपियां ताली बजाती हुई मनोहर गीत गाने लगी भैरव मेघ मल्लार दीपक मालको श्रीराग और हिंदोल राग इन सब को पृथक पृथक गाकर आठ ताल तीन ग्राम और सात स्वरों से तथा हावभाव समन्वित नाना प्रकार के रमणीय नृत्यों थे कटाक्ष विक्षेपूर्वक ब्रज गोपिकाएं श्री राधा और श्याम सुंदर को रिझाने लगी। वहां से मधुर गीत गाते हुए माधव उन सुंदरियों के साथ मधुवन में गए वहां पहुंचकर स्वयं राशेश्वर श्री कृष्ण ने राशेश्वरी श्री राधा के साथ रात क्रीड़ा की वैशाख मास के चंद्रमा की चांदनी में प्रकाशमान सौगंधिक कलहार कुष्मों से झलते हुए परागों से पूर्ण तथा मालती की सुगंध से बाधित वायु चल रही थी और चारों ओर माधवी लताओं के फूल खिल रहे थे उन सबसे सुशोभित निर्जनवन में गोपांगनाओं के साथ श्री कृष्ण उसी प्रकार रम रहे थे जैसे नंदनवन में देवराज इंद्र विहार करते हैं इस प्रकार श्री गर्ग सीता में वृंदावन खंड के अंतर्गत रासक्रीड़ा नामक बीसवाँ अध्याय पूरा हुआ